गीता तत्व चिंतन शांति का उपाय दो वैद्यों की कथा एक शहर में दो वैद्य आए एक के पास केवल एक ही नुस्खा था जो भी उसके पास आता बिना उसके लोग की जांच किए वह वही नुस्खा दे देता किसी को लाभ मिल जाता तो किसी को नहीं जब कोई शिकायत करने के लिए आता तो वैद्य कहता भाई हमारे पास तो बस यही औसत है लेते जाओ ले लेते लेते लेते कभी कुछ हो ही जाएगा ऐसे वैद्य के संबंध में किसी कवि ने लिखा है यस्य क्य तरोर मूलम ये न के पेशितम यस्मय कस्मय प्रदातव्यम यदवा तदवा जिस किसी वृक्ष की जड़ ले लो उसे जिस किसी के साथ मिलाकर पी लो वह चूर्ण जिस किसी को दे दो कुछ तो हो ही जाएगा और जो दूसरा वैद्य था वह प्रत्येक की नाड़ी देखता अलग अलग रोगों की परीक्षा करता और रोग के अनुसार दवा देता स्वाभाविक ही इस दूसरे वैद्य के पास रोगी अधिक आएंगे वेद इस दूसरे वैद्य के समान समान है वे सबके उपकार का विधान करते हैं निस्त्रैगुण्य की व्याख्या पर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जितना ऊंचा जाए वहीं पर न रुक जाए बल्कि वहाँ से और भी ऊपर जाने की कोशिश करे नीचे न आए इसी आशय से भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वेद तो तीनों गुणों वाले पुरुषों के लिए है किंतु तू बड़ा बुद्धिमान है अर्जुन तुझमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की क्षमता है अतः तू विचार पूर्वक इस त्रिगुण त्रिगुण समुदाय से ऊपर उठ जा देख त्रिगुण प्रकृति का धर्म है आत्मा का नहीं आत्मा को पाना ही तेरा लक्ष्य है उस और मूड़ त्रिगुणात्मक प्रपंच से ऊपर उठ नि बन जा भगवान ने और चार विशेषण लगाए अर्जुन से कहा कि तू निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग और आत्मवान बन निर्द्वंद द्वंद्व से रहित होने की स्थिति है द्वंद यानी जोड़ा संसार में दो प्रकार के द्वंद, अर्थात जोड़े हैं एक है सपक्ष द्वंद यानी परस्पर संबंधी वृत्तियों के जोड़े जैसे अंगता ममता लोभ मोह काम क्रोध मद माशर्य आदि दूसरा है प्रतिपक्ष द्वंद्व यानि परस्पर विरुद्ध वृत्तियों के जोड़े जैसे सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान आदि ये सब जोड़े प्रकृति के ही गुणों के प्रपंच हैं ये द्वंद्व मनुष्य को बांध देते हैं द्वंद्वों से वही रहित हो सकता है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठ निस्त्रुण्य हो जाता है पर निर्द्वंद और निस्त्रयुण्य होने का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य जड़ या पागल के समान हो जाए कोई कह सकता है कि पागल भी तो निर्द्वंद और निस्त्रुण्य होता है उसे भी योग योगक्षेम की कोई परवाह नहीं होती तो क्या अर्जुन को पागल हो जाने का उपदेश दिया जा रहा है नहीं ऐसी बात नहीं तभी तो भगवान एक शब्द और लगा देते हैं नित्य सत्वस्थ वे अर्जुन को सदैव सत्व में स्थित रहने के लिए कहते हैं निस्त्रैगुण्य कहने से यह ध्वनि निकलती है कि व्यक्ति को तीनों गुणों से अतीत हो जाना है यदि ऐसा है तो फिर निस् त्रिगुणातीत व्यक्ति रहेगा कैसे भोजनादि क्रिया करेगा कैसे तब तो वह संसार में रह नहीं सकता क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है तो क्या निस्त्रैगुण्य आकाश कुसुम के समान एक अवास्तविक अवस्था है यदि ऐसा है तो श्री भगवान का कथन अर्थहीन हो जाता है इस शंका को दूर करने के लिए भी नित्य सत्वस्थ का विशेषण लगाना आवश्यक था नित्य सत्वस्थ का तात्पर्य है नित्य सत्ता में निवास करना पर समाधि की अवस्था के अतिरिक्त अन्य अवस्था में नित्य सत्वस्थ कैसे रहा जाए समाधि में तो व्यक्ति ऐसा रह सकता है पर व्युत्थान दशा में क्या करे वह सत्वगुण में अवस्थित रहे पर गुण का अभिमानी बनकर नहीं रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण से दबे रहेंगे और यह सत्वगुण भी आत्मबोध के द्वारा परिशुद्ध हो हो गया होगा अतः नित्य सत्वस्थ का अर्थ है विशुद्ध सत्वगुण में स्थिति आचार्य शंकर इस श्लोक पर अपने भाष्य में भव का अर्थ निष्कामो भव करते हैं निस्त्रैगुण्य यानी निष्काम अर्थात अर्जुन तू स्वार्थ की कामना छोड़ दे स्वार्थ से ऊपर उड़ जा नित्य सत्वस्थ का अर्थ वे सदा सत्वगुण आश्रित करते हैं अतः सब प्रकार की विवेचना से यह सिद्ध हुआ कि सत्वगुण का त्याग करना इस श्लोक का अभिष्ट नहीं है बल्कि सत्वगुण में स्थित होना है इस को व्यवसायत्मक बुद्धि भी कहा है कुछ लोगों ने सत्व का अर्थ धैर्य किया है द्वंद्वों को सहने के लिए धैर्य का होना आवश्यक है पर यह धैर्य भी वस्तुतः सत्व गुण का ही एक कार्य है अतः अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता कुछ दूसरे कहते हैं कि आगम शास्त्र में तीन गुण तो प्रकृति के माने गए हैं पर इनसे भी ऊपर एक नित्य सत्व है जो कि शिव या ईश्वर का स्वगत धर्म है जिसके अनुसार ईश्वर सृजन करता है प्रस्तुत श्लोक में नित्य सत्वस्थ से भगवान का यही अभिप्राय है कि तीनों गुणों से ऊपर उठ उस भगवत तत्व के अंतर्गत सत्व में चले जाओ